समुद्र स्नान करने और तो में में के लिए समय उच्चतः पर्व को को सभी में के तो तो तो तो तो चल दौड़ करके श्री महाप्रभु पर्वत की दिशा की ओर चलते जैसे दाम लीला के समय श्री शामसुंदर सुंदर को गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़ा देख करके और श्री प्रिया जी बरसाने से आ रही है। और आप दो भी के ऊपर तो तो श्री दर्शन करके शामसुंदर का कर। और जैसे दौड़ करके दौड़ पड़ती ऐसे ही श्री तो महाप्रभु समय पर श्री कृष्ण का दर्शन करके राधा उनका आयोजन करने के लिए जैसे तौर पर बोल रहे हम का मवला खरिदास भर दाम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानन तनो सह गो गो सामीयू जबस कंदर कंद नूलई बोले अरे अवलाह हंताय मद्र मवला मबला का तात्पर्य है, है कि हम हैं अवल और गोवर्धन है सबल ये अपने आप ही अर्थ निकलना हंताय मध्य मवला हाय हम प्यारे की कोई सेवा नहीं कर पाती हैं हम अवला हैं और श्री गोवर्धन सबल होकर के विराजमान श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के विराजमान हरदास शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में तीन व्यक्तियों के लिए किया गया श्री युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में हरदास के उस राजस्वी महोत्सव का सब लोग जगह जगह पर बहुत दिनों तक गायन करते रहे ऐसा उन्होंने खाया। और हरदा शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया कि उस राजस्व यज्ञ के महोदय की सब लोगों ने बहुत दिनों तक चर्चा की और जहां जहां भी गए पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो गई अपने अपने राज्य में जाकर हरदा शब्द का दूसरा जो प्रयोग किया वो किया गया श्री उद्धव के उद्धव व्रज में ब्रजवासियों का प्रेम का दर्शन करके एकदम अभिभूत हो करके विराजमान हुए और हरदास शब्द का तीसरा जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर केवल हरदास शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हरदास वर्य शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर वर्य शब्द का प्रयोग श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के परम भागवत हो करके श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा बलदाऊ जी का नाम ले लिया केवल अपने भाव को छुपाने के लिए बलदाऊ जी से इनका कोई मतलब नहीं है कोई संपर्क नहीं है परंतु श्री बलदेव का नाम इसलिए ले रही हैं कि दुनिया राम कृष्ण राम कृष्ण करती है तो कोई हमको पहचान नहीं पाएगा अपने प्रेम को अपने गोपनीय प्रेम को छुपाने के लिए राम रामकृष्ण चरण परमोदा, राम कृष्ण इनका दोनों का बलदेव और श्री कृष्ण दोनों का प्रयोग कर लिया, दोनों का नाम ले रही है यह अव्यथा के लिए दोनों का नाम है अथवा राम कृष्ण कहने में हृदय में जो भाव है वो ये है कि अभिराम जो कृष्ण है परम मनोहर हमको आकर्षित करने वाले जो कृष्ण हैं उन कृष्ण के चरणों का सेवन करके श्री गोवर्धन वे हरदासवर है परम परम श्रेष्ठ हैं तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा अथवा चरण शब्द आदर के अर्थ में है कि परम अभिराम कृष्ण हमारे चित्त को भी जो आकर्षित करने वाले हैं वे परम परम आदरणीय और हमारा सब कुछ उनके लिए समर्पित है तो चरण शब्द आदर के अर्थ में है जैसे कह दिया जाए बल्लवाचार्य चरण रूप गोस्वामी चरण पाद तो चरण पाद ये आदर का जी के अर्थ में जयती के अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो रामकृष्ण चरण स्पर्श को बोधा रामकृष्ण के चरण उनका ये अत्यंत आदर के साथ में स्पर्श करते हुए परम प्रमोद को प्राप्त होते हैं हाँ, हमको ऐसा सौभाग्य कहा कि हम सबके सामने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर सकें हम तो किसी के सामने कृष्ण का नाम भी गुरुजनों के सामने लेने में संकोच करती हैं नाम भी नहीं ले सकती हैं और आह श्री गोवर्धन को देखो कि ये कैसे सबके सामने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं चरणों की सेवा करते हैं मानम तनो थी आह ये श्री कृष्ण को कितना सम्मान प्रदान करते हैं इनकी सेवा कर रहे हैं सह गो गणयो तय गायों के साथ में और अपने गणों के साथ में गणमत सखागण तो वो गणेश जो गाय और उनके साथ में सखाओं के साथ में भी श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ये वैष्णव का स्वभाव होता है कि वह कृष्ण की भी समाराधना करता है और कृष्ण के साथ में वैष्णव की भी समाराधना करता है कृष्ण के परकर की भी समाराधना करता है तो केवल कृष्ण की ही पूजा नहीं कर रहे हैं बल्कि ये श्री कृष्ण के साथ साथ जितने भी बृजवासी जन हैं, गाय उनकी भी श्री गोवर्धन पूजन कर रहे हैं सखाओ की भी पूजा कर रहे हैं पानीय सु जवस कंदर कंद कूलई कभी पानीय माने अर्घ पाद्य आचमनी प्रदान करते हैं कभी सु जवस सुंदर दूर्वां पुष्प इनको प्रदान करते हैं कभी कंदर सुंदर गुफा मंदिर उनको सजा करके रखते हैं और गुफा मंदिर उनको सजा करके वहां श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो कंदर और कंदमूल कभी कंद और मूल इनको भोग के रूप में समर्पित करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं श्री गोविंदामृत में इन्हीं अक्षरों को लेकर के श्री कृष्ण के संपूर्ण सेवन को गोवर्धन के द्वारा की गई संपूर्ण सेवा को प्रस्तुत किया गया कि जिस समय श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गोवर्धन की तरह पर पहुंचते हैं उस समय कोयल की आवाज के रूप में तोतों की आवाज के रूप में जय ती जय ए हो ए हो ऐसा कहकर के कोयल के रूप में स्वागत है स्वागत है ऐसा कहकर के करके ये श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं फिर सुंदर गोरधन की जो शिला रत्न रत्न शिला वही शिला ही मानो सिंहासन है मानो कह रहे हैं श्री रामकृष्ण से कि यह आगक्षताम यह तिष्टताम के यहां आइए यहां विराजमान हुई आपका स्वागत है स्वागत है और आसन प्रदान करते हैं आसन प्रदान करने के बाद में चरण धोने के लिए जल जो झरना ऊपर से बह रहे हैं वो झरना ही श्री श्याम सुंदर तक पहुंच रहे हैं और श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हुए चरणों का प्रक्षालन करते हुए जैसे चरणम पवित्रम वित्तम पुराणम ये चरण परम परम पुराण महिमा युक्त होकर के ये विराजमान है का स्पर्श करके हम पवित्र हो रहे हैं तेन पूता, पर्म पर्म पर्म पवित्र पूता परम परम पवित्र होकर के हम अपने आप को कृतकृत कर रहे हैं ऐसे है श्री गोवर्धन चरण प्रक्षालन करते हुए विराजमान हैं और चरण प्रक्षालन करके जैसे श्याम सुंदर के चरणामृत को अपने मुख में धारण करते हैं मस्तक पर धारण करते हैं पाद्य प्रदान किया प्रदान करके श्री श्याम सुंदर के हाथ धुला रहे हैं अर्घ प्रदान कर रहे हैं फिर श्री श्याम सुंदर जैसे पानी है जल जो है वो जल प्रदान कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर कभी श्री गोविंद कुंड में कभी मानसी गंगा में कभी सूर्भि कुंड पर जितने भी कुंड श्री गोवर्धन के चारों ओर विराजमान हैं वहां पर आनंद पूर्वक आप स्नान करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो श्री स्नानी जल जो है उसको साक्षात रूप से प्रदान करते हैं और श्री श्याम साक्षात सखाओं के साथ में वहां पर स्नान करते हैं विशेष रूप से काल में सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ करके फिर आप श्री गोविंद कुंड में विशेष रूप से स्नान करते हैं स्नान करने के बाद में सुंदर श्री वृक्षों की बलकला उनसे ही सजा सखागण श्री कृष्ण को सजाते हैं मानो वस्त्र प्रदान कर रहे हैं उपवस्त्र प्रदान कर रहे हैं श्री काजली शिला गेरुशिला उनमें से सखागण लाकर के श्री श्याम सुंदर के गेरू काजल इनके द्वारा शाम सुंदर का श्रृंगार करते हैं मानो गंध प्रदान कर रहे हैं सुंदर जो पराग कर्ण वही अक्षत के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं पुष्प उनकी माला धारण कराई जा रही है पुष्प ऊपर से बरस रहे हैं मानो पुष्प समर्पित कर रहे हैं गैयाए जब दौड़ करके चलती हैं, तो उनके खुर से कभी कोई चिनगारी प्रकट होती है और वो चिंगारी कहीं सूखे अगर के ऊपर गिरती है और उस अगर में सुंदर सुगंध आ जाती है ऐसे धूप प्रदान करते हैं कभी जो सूर्य की रोशनी है वह वृक्षों की पत्तों के बीच में से छन करके आती है मानो वही दीपदान और आरती करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं प्रदान करते हैं श्याम सुंदर को भूख लगे उस समय सब सखागण दौड़ करके जाते हैं श्री गोवर्धन के ऊपर सुंदर जो फल हैं, उन फलों को लाकर के पीलू आदि उन सबों को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करते हैं ऐसे मानो भोग प्रदान करते हैं और भोग प्रदान करके आचमन करा करके जो छन छन करके सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो सूर्य की किरणें ही मानो दीपक हैं। उन दीपक से सुंदर आरती श्री श्याम सुंदर की करते हुए ये विराजमान होते हैं श्री गोवर्धन आरती करते हैं आरती करने के बाद में मयूर नृत्य नहीं कर रहे हैं मानो श्री श्याम सुंदर के आगे नृत्य करते हुए विराजमान हैं पक्षियों के स्वर के रूप में जय जयकार और स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके परम आनंदित होकर विराजमान है तो यहां पर मानम तनोत सह गो गणयोरियत केवल श्याम सुंदर का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं पूजन नहीं कर रहे हैं सह गो गणयो गाय और गण इनके साथ में श्री श्याम सुंदर का पूजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं पानीय है, सुवस्पाद्य आचमन स्नानी ये पानी जितनी भी पदार्थ है उनको और सुयवस सुंदर पुष्प दूरवा इनके रूप में श्याम सुंदर का और कंदर कंद मुलाई भोग इत्यादि के द्वारा श्री श्याम सुंदर का सेवा करते हैं तो गोवर्धन का दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु श्रीमद भागवत के इसी श्लोक का गायन करने लगे और इसी श्लोक का गायन करते करते श्लोक पर प्रभु चले वायु भेगे महाप्रभु वायु वेग के साथ में उस समय गोर्धन पर्वत श्री चटक पर्वत उसके ऊपर चढ़ गए हैं गोविंद धायल पीछे नहीं पाए लागे गोविंद पीछे दौड़े अरे फिसलना पर्वत है पगडंडी है नहीं कोई सीढ़ी बनी हुई है नहीं पर्वत भी वैसे भी मिट्टी कैसा ही पर्वत है फिसलने की पूरी संभावना है कहीं पैर तिखने की रुकने की जगह नहीं है गोविंद दौड़ रहे हैं पंत नहीं पाए लागे महाप्रभु को पकड़ नहीं पाते फोकार पड़े महाकोलाहल उस समय गोविंद जोर से चीखे महाप्रभु चढ़े जा रहे हैं रोको रोको कोई आओ सहायता दो सहायता दो गिर नहीं पड़े गिर नहीं पड़े ऐसे फोकार पड़े उस समय जोर से पुकारे महापोह कोलाहल हर सब लोग कुलाहल करने लगे और कहा जा रहे हैं कहां जा रहे हैं कैसे चढ़ गए कैसे चढ़ गए यही जहां छिल से ही उठिया धा और उस समय महाप्रभु को बचाने के लिए कहीं फिसल न जाएं जो जहा था वो ही उठ करके महाप्रभु के पीछे दौड़ा श्री कृष्ण बोग में जैसे गोपिकागण कह रही है कि हम स्वयं जाकर के कृष्ण को रोकेंगे कुल बांधवगण हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगे लड़ते हैं तो लड़ने दो नहीं परवाह करती है लोग यहां तक की स्थिति आ गई कृष्ण जब मसुरा जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजन हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगे हम उनका विरोध करेंगे तो जहां कभी विरोध नहीं है वहां पर भी विरोध करने के लिए यह तैयार हो जाए ऐसे श्रीमंत महाप्रभु भी कुछ भी हो मैं प्यारे वहां हैं उनसे मिलूंगी ये हृदय में राधा भाव धारण करके श्रीमत महाप्रभु दौड़े हुए चले जा रहे हैं स्वरूप जगदानंद गदाधर पंडित रमाई नंदाई नीलाई शंकर पंडित ये सब के सब उस समय महाप्रभु के पीछे दौड़े भारती, श्री परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती गोसाई आये सिंधु ती उस समय ये भी सब आवाज सुन करके समुद्र के किनारे और चट्टक पर्वत के पास पहुंच गए और सब महाप्रभु को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं फिसल न जाएं पर्वत से गिर नहीं जाएं और भगवान आचार्य खंज चल धीरे धीरे और भगवान आचार्य यद्यप लंगड़े हैं परंतु तो लंगड़े होने पर भी भगवान आचार्य ये भी धीरे धीरे चल रहे हैं पृथ्वी में चल प्रभु ये वायु गति स्तंभ भाव पथित हिल चलित नहीं शक्ति पहले तो श्रीमंद महाप्रभु वायु की गति से चले भगवान आचार्य भले खंजे हैं लंगड़े हैं परंतु फिर भी सबसे पहले पहुंच गए ये बात और है। पृथ्वी चलने ला प्रभु वायु गति पहले तो श्रीमंद महाप्रभु वायु गति से पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं और फिर चढ़ते चढ़ते ही महाप्रभु में स्तंभ नामक भाव उत्पन्न हो गया जिससे महाप्रभु की गति धीमी हो गई है स्तंभ भाव है मार्ग में स्तंभ भाव हो गया चलित नहीं शक्ति और महाप्रभु का एक डग भी आगे नहीं बढ़ा है पृथ्वूम कोपी और उस समय महाप्रभु की जो दिव्योन्माद दशा है दिव्योन्माद कहने का मतलब है उन्माद कहने का मतलब है कि जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का स्मरण न करे देश काल पात्र इनका ध्यान न रखे उसको हम कहेंगे उन्मत दिव्योन्माद का मतलब है कि दिव्योन्माद दशा में महाप्रभु में वे गुण प्रकट हो जाएं जो गुण मनुष्य के शरीर में प्रकट नहीं हो सकते ऐसे गुण महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रहे हैं कि प्रत्येक रोम रोमकूप मांस से व्रण आकार महाप्रभु के प्रत्येक रोम रोमकूप में छाले जैसे निकल आए हैं व्रण के आकार का मांस जो है वो मांस ऊपर खाल ऊपर उठे, उठे आए और प्रत्येक रोम प्रतिरोमकूप में छाले जैसे निकल रहे हैं तार ऊपर रोमोदम कदम प्रकार उन छालों के ऊपर रोम भी सीधे निकलते हुए चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं प्रकट हो रहा हो कदम का फूल ऐसा श्री महाप्रभु के रोमकूप में छाले और छालों के ऊपर मन घाव छाले फूले हुए और उनके ऊपर रोम प्रकट हो रहे हैं कदम्ब के प्रकार से प्रत्येक रोम में प्रश्वेद पड़े रुद्रे धार और प्रत्येक रोम के ऊपर रक्त की जो धारा है वो प्रश्वेद की जगह रक्त की धारा प्रकट हो रही है गजब ये दिव्योन्माद है जगत में ऐसा कहीं देखा नहीं जा सकता है अपूर्व है तो पृथ्वी रोम में प्रश्वेद उनके स्थान पर रक्त की धार निकल रही है कंठ घर घर नहीं वर्णेन्द्र उच्चार प्रभु का कंठ घर कर रहा है वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है तो प्रत्येक रोम फूल करके छाले उनमें से रक्त रोम निकल रहे हैं और रोम में से रक्त की धार टपक रही है कंठ घर वर्ण का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं दुई नेत्र भरे अश्रु ब दोनों नेत्र जो हैं वे अश्रु से भर गए हैं और अत्यंत रूप में बहते हुए अश्रु बा कर रहे हैं समुद्र मिले लिए गंगा यमुना धार समुद्र से जैसे गंगा यमुना की धारा यहां मिल रही है ऐसे गंगा यमुना की धारा समुद्र में मिल रही है माने पृश्वेद की भी धारा बहती हुई उस समय मिल रही है अश्रु की जो धारा है वो कहीं बहकर के समुद्र में जाए ऐसी स्थिति मानो पैदा हो गई मानो क्या माना साक्षा। साक्षात साक्षात यथार्थ में ऐसी स्थिति हो रही है कि अश्रु से जो धारा निकल रही है वो धारा समुद्र तक पहुंच रही है तो समुद्र में ये गंगा यमुना धारा गंगा यमुना की धारा के समान मिल रही है बैवर्ण शंख प्राय श्वेत हइल अंग महाप्रभु का मुख विवरण हो गया और विवरण हो करके महाप्रभु का जो अंग है वो एकदम सफेद पड़ गया है तो श्वेत कंप रोमांच विवर्णता कंठाविरोध उदूणा अश्रु ये सारी जो और मूर्छा ये जो चायें हैं ये दशाएं श्रीमंद महाप्रभु में एक साथ उदय हो रही हैं जगत में ये दशाएं क्रम क्रम करके एक दो सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं परंतु तो यहाँ अष्ट सात्विक भाव श्री राधानी में ही एक काल में कहीं उत्पन्न हो सकते हैं और वो ही श्रीमंद महाप्रभु में भी दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक काल में जो आठों सात्विक भाव वे उदय हो रहे है कभी स्तंभ हो जाए महाप्रभु के हृदय में कभी मानसिक आकार के व्रण मन रोमांच हो जाए कभी कंठ जो है वो घर करने लगे कभी प्रश्वेत वह प्रकट हो जाए कभी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है कभी मुख विवरणता प्राप्त हो जाए सारा अंग सफेद हो जाए कभी श्वेत जो है ये कंप कपक वो उत्पन्न हो रही हैं और कभी श्री महाप्रभु मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए ये आठ सात्विक भाव यहां पर पूरे एक काल में श्रीमंद महाप्रभु में ये दिखाए गए ये आठों का वर्णन ये एक काल में कहीं प्राप्त होना ये बड़ी मुश्किल की बात है आठों के आठों यहाँ पर वर्णन किए गए तार ऊपर रोम तो रोम मांस पृथ्वी आकार ये रोमांच जो है वो रोमांच हो रहे हैं रोमोदगम फिर पृथ्वी रोमेश पृश्वेदेद हुआ फिर कंठ घर ये तीसरा हुआ फिर दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं चौथा फिर बैवर्ण मुख जो है वो विवर्ण हो गया शरीर भी विवर्ण हो गया फिर कंप कंप उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर वो फिर पृथ्वी के ऊपर भी गिर गए हैं ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो उद्घूणा जो है वो उद्घूणा कहीं आ रहे हैं। करो यार जन करे सर्वांग सेचन बहिर्वास लया करे अंग उस समय कावे तो गोविंद प्रभु निकोटे आईला उस समय ही श्री महाप्रभु गोविंद जो है वो दौड़ करके महाप्रभु के पास में पहुंच गए महाप्रभु के पास में पहुंचकर के करवा के जल से लेकर के बार बार महाप्रभु के छीटा मार गए बहरबास करे अंग बहिवास लया और अपने दुपट्टे को लेकर के बहरबास को लेकर के महाप्रभु के पंखा कर रहे स्वरूप आसिया आदि उसमें स्वरूप गोस्वामी इत्यादि सब भक्तगण वहां आ प्रभु से आकर के मिले हैं और प्रभुर अवस्था देख के कांधी ला, ला और एक साथ ऐसे आठों सात्विक भावों का प्रकट होना घबराट तो होगी सबको देख करके इतना पसीना आ रहा है इतने आंसू आ रहे हैं ऐसे थर थर काप रहे हैं शरीर में एकदम रोमांच इतना हो रहा है मुख एकदम रंग एकदम पलट गया है उदगुण आ रही है महाप्रभु कहीं गिर गिर गिर रहे हैं का रहे हैं तो इन सबको सारे भावों को देख करके एक साथ इतने सात्वकों को देख करके सब लोग एकदम घबरा रहे हैं और सब प्रभु की दशा देख करके चिल्लाने लगे हा ये क्या होने जा रहा है तो प्रभुर अवस्था देख कांदी ते लागिला प्रभुर अंगे देख अष्ट सात्विक विकार प्रभु के अंग में सात्विक विकारों को देख करके आश्चर्य सात्विक देख हईलो चमत्कार सबने ऐसे सात्विक भावों के आश्चर्यमय स्वरूप को देखा कि स्तंभ कम्भ रोमांच ये सब आश्चर्यमय रूप में, में प्रकट हो रहे हैं उच्च संकीर्तन करे प्रभु श्रवण और उस समय सब लोग महाप्रभु के काम में उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं शीतल जल करे प्रभु अंग संवार और सब महाप्रभु के अंग में शीतल जल से जल से समार्जन का रहे हैं ठंडे जल के छीटे दे रहे हैं वहां का ताप भी बढ़ा है कभी कंप कभी ताप ए मते तापेर कौते कौते ऐसा जब बहुत देर तक किया उस समय हरे बोल बल प्रभु उठिता एकाएक शिव प्रभु हरि बोल कह करके एकदम उठ करके खड़े हो गए आनंद सकल वैष्णव बोले हरि हरि उस समय सब भक्त हरि हरि कहकर के बोल रहे हैं उठल मंगल ध्वनि चौदह भरी और हरिओल हरिओल की ध्वनि सर्वत्र सर्वत्र चारों ओर छा चा गई हरी बो आनंद सकल वैष्णव बोले हरि हरि उठल मंगल ध्वनि चौदह भरी जितनी भी चारों चारो दिशाएं हैं वे भर गई हैं आनंद उठे महाप्रभु विस्मित इत चाय उस समय महाप्रभु विस्मित हो गए और चारों ओर देख रहे हैं ये देखिते चाय तहां देखी देखिते न पाए महाप्रभु जिस वस्तु को देख रहे हैं राधाणी किस वस्तु को देखेंगे श्याम सुंदर को तो जिसको देखना चाह रहे हैं कहा देखिते न पाए उसको देख नहीं पा रहे हैं चारों देख रहे हैं और वैष्णव को देख करके श्रीमद महाप्रभु को तब अर्धबाह्य दशा हुई तो कभी बाह्य दशा कभी अर्ध दशा कभी अंतर्दशा तो महाप्रभु अभी तो अंतरदशा में हैं गोवर्धन के ऊपर कृष्ण का दर्शन करके राधा भाव में डोल डोल रहे थे अब भक्तों को जब देखा तो महाप्रभु की कुछ अर्धबाहषा हुई अर्ध भाई दशा में आकर के स्वरूप गोसाई के लगे स्वरूप गोसाई से कुछ पूछने लगे यही पूछा होगा ये इतनी लोग कैसे पर इकट्ठे कैसे मुझे क्या क्या देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं, हैं गोवर्धन मोरे के यहां आमिल अरे मैं तो गोवर्धन पर था ना मुझे यहां कौन ले आया मैं तो गोवर्धन पर गोवर्धन में था वृज में था गोवर्धन में था मुझे यहां कौन ले आया यहाँ पर तो सब नीलाचल का जो परकर है वो दिख रहा है व्रज का परकर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे कौन ले आया पाईया कृष्ण लीला देखी तेना पाई हाय जिस कृष्ण लीला में मैं पहुंच गया था उस कृष्ण लीला का हाय मैं यहां दर्शन नहीं कर पा रहा हूं वो कृष्ण लीला पूरी मैं नहीं देख सका यहां मैं कैसे आ गया तो पाईया कृष्ण लीला देखी थे ना पाई मैंने जो कृष्ण लीला पाई उसको पूरा नहीं देख सका यहां हे थे आज मुई गेलू गोवर्धन मैं यहां से आज गोवर्धन गया देखो यानी कृष्ण कह रहे गो गोधन चारा और वहां पर श्री राधा राम महापुर कह रहे हैं कि मैं तो यहां से गोवर्धन गई थी देखने के लिए कि श्री कृष्ण वहां गैयाओं को चरा रहे होंगे उनका मैं दर्शन करूंगी गोवर्धन ने चढ़े कृष्ण बजाइए वेणु श्री कृष्ण गोवर्धन में चढ़ कर के वेणु बजा रहे हैं शायद अपनी गैयाए जो दूर तृण के लोग में दूर दूर तक चली गई हैं उन गायों को दोबारा एकत्रित करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर चढ़ कर के वेणुवादन कर रहे हैं और मुक्ते नंदन चंदन इंद्र के कर्पूर कस्तूरी के पिंगे रंगण किंजल के रंगणी कोई एक गाय जो हैं उनका नाम वे ले रहे हैं तो जैसे गायों को बुला रहे हैं तो वेणु गोवर्धन पर चढ़ करके श्री श्याम चंद्र वेणु बजा रहे हैं और जिस जिस गई गाय का नाम ले गोवर्धन ने चौदह के चरे सब धेनु सारी गैयाए दौड़ दौड़ करके आ जाएं और श्री कृष्ण के चारों ओर गोवर्धन पर ही सारी गये गायें चल रही हैं। वेणुनाद सुनिया आइला राधा ठकोराणी देखिये महाप्रभु में स्व्य राधाभाव और उसी समय कहीं सखी भाव भी उत्पन्न हो गया और कह रहे हैं कि वेणुनाथ को सुनकर के श्री राधा ठकोराणी भी वहां आ गए। ये महाप्रभु में कभी राधाभाव और कभी सखी भाव तो वेणुनाद सुने आइला राधा ठकोराणी वेणु भाव सुन कर के वेणु नाच सुन करके राधा ठकुरानी वहां आ गई तार रूप भाव सखी वर्णित न जानी श्री राधिका का जो रूप था राधिका का जो भाव था अभी सखी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ जैसे सखी सखी से चर्चा कर रही है ऐसे ही श्री स्वरूप दामोदर से श्रीमती महाप्रभु सखी भाव में ये चर्चा करने लगे फिर राधा लया कृष्ण प्रवेशिला पंदर आते कभी राधिका प्रसंग में लेकर के श्री कृष्ण गलवियां देकर के आप गोवर्धन कंदरा उनमें पधारे गिर कंदरा में श्री श्यामचंद्र पधारे सखीगण कहे मोके फूल उठाई थे और उस समय सखीगणों ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी से फूल बीन करके लाओ उस फूल फूलों को चुन लो ऐसा मुझसे कहा हेन काले तुम सब कोलाहल कही लो इसी समय एक अपूर सा कोलाहल हुआ तुम लोगों ने कोलाहल किया ता धनी मोर्य यहां लया एला और तुम मुझे पकड़ करके गोवर्धन से यहां चटक पर्वत पर क्यों ले आए यहां पर मुझे क्यों ले आए आनेोरे ब्रथा दुख दीते हाय क्यों मुझे लाए तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो मुझे क्यों दुख देते हो मैं उस लीला का दर्शन कर रही थी तुमने मुझे उस लीला से दूर कर दिया ऐसे श्रीमन महाप्रभु सबको उल्हा दे रहे पाया कृष्ण लीला ना पाई ने देखी थे हाय जिस कृष्ण लीला को मैंने पाया उसका अब मैं दर्शन नहीं कर पाई अधूरी ही ली वो लीला रह गई और उस लीला का मैं दर्शन नहीं कर पाई ऐसा कह करके महाप्रभु कंदन कर रहे हैं श्री महाप्रभु ये पूरी लीला प्रारंभ से लेकर के वो अंत तक की जो लीला है उस अंत तक की लीला का गायन कर रहे हैं ये महाप्रभु का स्वप्न नहीं है ये महाप्रभु का लीला में यथार्थ में कहीं आस्वादन है स्वप्न का मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी स्वप्न तेरह मिनट से ज्यादा नहीं चलता है जो स्वप्न है वो एक लहर की तरह से आता है तेरह मिनट से ज्यादा स्वप्न नहीं चलता है स्वप्न का अंत तो हमको पता रहता है स्वप्न कहां से शुरू हुआ इसका पता नहीं लगता है ये स्वप्न का मनोविज्ञान है कहां से हुआ स्वप्न का अंत तो पता लगता है कि ये अंत था परंतु स्वप्न कहां से शुरू हुआ यह याद नहीं रहता है तो पंत यहां श्री महाप्रभु स्वप्न का प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा विवरण वर्णन कर रहे हैं अतः ये जो स्वप्न है ये कहीं जो रजोगुण है उस रजोगुण का प्रभाव नहीं है यह विशुद्ध सत्व का ही कोई दिव्य प्रभाव है तो ये श्री महाप्रभु कर रहे हैं कि केन व आनिला मूरे? दुख दीते हाय मुझे बृथा दुख देने के लिए काय को यहां पर ले आए हाय पाईया कृष्ण लीला ना पायल देखते कृष्ण लीला मुझे मिल गई परंतु तो उसको मैं नहीं देख पाया तो बलि महाप्रभु कौरन क्रंदन ऐसा कहकर के महाप्रभु क्रंदन करने लगे तार दशा देखी वैष्णव कौरेन रोदन उस समय महाप्रभु की दशा दे के सारे वैष्णव रोदन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ ये क्या हुआ महाप्रभु ऐसी कैसे दशा होती जा रही है महाप्रभु की प्रेमोमाद उसका दर्शन करके सब समझ रहे हैं कि ये कोई अद्भुत दशा है हाय महाप्रभु में ये दशा क्यों उत्पन्न होती हुई चली जा रही है व्यवहार में तो सा भी लग रहा है सबके हृदय में भय और ये दोनों दशाएं विराजमान हो रही हेन काले आइला पूरी भारती दुई जन इसी समय श्री पूरी गोसाई और श्री भारती गोसाई ये दोनों जने वहां पर एक साथ में आ गए ब्रह्मानंद भारती जी और परमानंद पुरी ये दोनों जने वर्णन तो दोनों जने पर आ गए परमानंद भारती और श्री ब्रह्मानंद भारती ब्रह्मानंद परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती ये दोनों जने आ गए प्रभु कहे दोहे के इतने दूर है श्री तो हा महाप्रभु और हरित संभ्रम इन दोनों को देख करके श्रीमद महाप्रभु में थोड़ा सा संकोच उत्पन्न हुआ कि गुरुजन कैसे आगे परमानपुरी तो गुरुओं में है तो ये कैसे आगे गुरुमान भारती जी ये कैसे आगे इन दोनों को देख करके बड़े लोगों को देख करके महाप्रभु में थोड़ा सा संकोच उत्पन्न हुआ है निपट बाइल हईल और उस समय श्रीमंद महाप्रभु में पूर्ण बाह्य दशा उत्पन्न हो गई प्रभु दोहा के बंदेला और प्रभु ने उस समय परमानपुरी और ब्रह्मांडपुरी इन दोनों को ब्रह्मांड भारती दोनों को प्रणाम किया और महाप्रभु और दुई जन प्रेमालिंग कहला उस समय दोनों जनों ने श्रीमंद महाप्रभु का प्रेमालिंगन किया मानो कह रहे हैं धन्य धन्य जो तुम्हारे हृदय में उस लीला का ऐसे स्फुर हो रहा है और तुम उस लीला का स्मरण करके ऐसे जो शुद्ध स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है जो दिव्य स्वरूप है तुम्हारा वो दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है तो भाई जो अंतर दशा है वो अंतर दशा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने प्रकट हो रहा है महाप्रभु की धन्यता उसको जगत के सामने प्रकट करने के लिए ये दोनों गुरुजन महाप्रभु का आलिंगन कर रहे प्रभु कहे दोन आइला इत दूर प्रभु कह रहे हैं आप दोनों महापुरुष गुरुवर्ग यहां पर इतनी दूर कैसे आ गए पूरी गोसाई कहे तो मैं नृत्य देखे माने कि आपका नृत्य देखने के लिए चले आए हैं ये प्रयास के वचन हैं कि तुम्हारा नृत्य देखने अर्थात तुम जो भीतर का हृदय का भाव था वो जब बाहर प्रकट हो गया था बीना वैणिक दोनों जैसे मिल गए तो उस समय जो बाहर जो संगीत प्रकट हो रहा है उस नृत्य का दर्शन करने के लिए ये कभी कभी प्रकट होता है उसका दर्शन करने के लिए हम यहाँ आगे तुम्हारी जो अंतर दशा थी राधा भाव तुम राधिका स्वरूप और नित्य परकर स्वरूप हो कभी राधा भाव में दौड़े और कभी सखी के रूप में श्री लीला का दर्शन कर रहे हो पहले दौड़े हैं महाप्रभु पर्वत के ऊपर कृष्ण का दर्शन करके वो तो राधाभाव में दौड़े हैं फिर राधा कृष्ण दोनों कुंज में पधारे ये दर्शन कर रहे हैं सखी सखी के रूप में तो कभी महाप्रभु में सखी भाव कभी राधा भाव कभी मंजरी भाव सारे भाव प्रकट हो जाए तो प्रकट होकर के महाप्रभु उसका दर्शन करें तो शुरू शुरू में जो दौड़े वो तो शिव राधे का भाव में दौड़े और फिर राधा कृष्ण जैसे मिल रहे हैं वहां पर दर्शन कर रहे हैं उसी समय राधा भाव अंतर्धार हो गया जैसे सखी भाव प्रकट हो गया और सखी भाव प्रकट हो जाने पर फिर मंजरी भाव से सेवा करना चाह रहे हैं पंत तो सेवा नहीं मिल रही है बीच में जगा दिया इसलिए महाप्रभु में फिर विकलता हो रही है और कह रहे हैं क्यों मुझे दुख देने के लिए तुम लोग यहां पर ले आए तो महाप्रभु में जितने भी भाव वो सब विराजमान है नवदीप में तो श्रीमंत महाप्रभु में विष्णु भाव बराह भाव नृसिह भाव शिव भाव देवी भाव सारे भाव प्रकट हो जाए अन्य पर यहाँ पर तो श्री महाप्रभु उन्मादी राधिका के रूप में विराजमान है इसलिए विशेष रूप से जो ब्रिज के भाव है वे ही मंजरी सखी इनके भाव ही प्रकट हो रहे हैं पूरी गुसाई का जो उत्तर है वो बड़ा मधुर है कि तुम्हारा नृत्य देखने के लिए चले आए है तत्वत नृत्य ही है जिसमें श्री महाप्रभु का निज भाव सामने प्रकट हो रहा है लज्जित हिला जो भावाश्रय होकर के विराजमान उसका नाम नृत्य और जो केवल तालाश्रय होकर के विराजमान उसका नाम नृत्य निर्त। तो नृत्य देखने के लिए जिसमें भाव सामने प्रकट हो रहे हैं उसका दर्शन करने के लिए हम चले आए लज्जित हयला प्रभु, प्रभु पुरी के वचने श्री महाप्रभु पुरी के वचन को सुनकर के लज्जित हो गए और समुद्र आड़े आयिला सब वैष्णव और और उस समय श्री महाप्रभु को सब संभाल करके उतार करके चढ़ने की रास्ता नहीं है उतरने की रास्ता नहीं है सबने संभाल संभाल करके श्री प्रभु को उतारा और समुद्र के पास में आए स्नान करी महाप्रभु घरे आएगा महाप्रभु स्नान करके अब घर आए हैं संभाल है महाप्रसाद भोजन करेगा और सबको लेकर के श्रीमद महाप्रभु ने उस समय महाप्रसाद का भोजन किया कहिल प्रभु दिव्योन्माद भाव ये हमने प्रभु के दिव्योन्माद का वर्णन किया ब्रमा ही कहित नारे यहा प्रभाव बोले ब्रह्मा भी इसके प्रभाव को वर्णन नहीं कर सकता है चटक गिरी गमन लीला का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गौरांग कल्प वृक्ष में वर्णन इस प्रकार किया है कि समीपे नीलाद्रे चटक गिरना गोवर्धन गिरपतिम लोक मिता प्रमाद इव धाव गौरांगो हृदय उदयन मदयती कि समीपे नीलाद्रे श्री नीलाद्री के पास में ही जो चटक गिर राज हैं उनका कलना उनका दर्शन करके अरे गोष्ठे अरे ये तो गोष्ठ है गोवर्धन गिरपति मिता गोवर्धन गिरपति उनका दर्शन करने के लिए ब्रजन अश्मी में जा रही हूं कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैं जा रही हूं ऐसा कह कर के प्रमत् की तरह से धावन अवधिरता जो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और भक्तों ने बड़े कठिन से जिनको संभाला गणों के द्वारा निज गणों के द्वारा ऐसे श्री गौराग मेरे हृदय में उदय होते हुए मुझे आनंदित कर रहे हैं एवे यथ कैल प्रभुर अलौकिक लीला के वर्णित पारे महाप्रभुर खेला ये प्रभु की अलौकिक लीलाएं हैं कौन की सामर्थ्य के इनका पूरा वर्णन कर सके संक्षेप में हमने इसका दिग्दर्शन मात्र किया इसको जो सुनेंगे उनको प्रेम धन की प्राप्ति होगी ये प्रेम धन की प्राप्ति अनुगत्य के द्वारा ही होगी श्री रूप रघुनाथ इनके श्री चरणारिव की आशा कृपा की आशा है और उस कृपा के बल पर ही ये कठिनतम दुर्लभतम जो लीला उसका जितना बना उतना हमने वर्णन किया कृष्णदास कर राजवर्णन कर रहे हैं बुलशुंडावन बिहारी लाल की निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा गौर हरी बो जय